मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को दुएँ में उड़ाता चला गया हर फिक्र को बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा जो मिल गया उसी को मुकातल समझ लिया जो मिल जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया हर फिक्र को में उड़ा हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज आपसे बातें करने के लिए मैं एक बहुत ही अजीबो गरीब विषय लेकर के आया अजीबोगरीब इसलिए नहीं कि यह विषय कोई अनूठा है मगर इसलिए कि मैं इसमें अपनी कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि शायद आपके लिए या जनरल तौर पर बहुत सामान्य हो सकती हैं मगर मेरे लिए वे डेफिनेटली बहुत ही अजीब थी तो साहब चलिए शुरुआत करते हैं ये एक ऐसी यात्रा के बारे में है जो मैंने बनारस से लखनऊ के बीच की बनारस से लखनऊ के बीच में यात्रा करने के बहुत से साधन हैं मगर उस दिन मैंने जो यात्रा की वो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा की और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की खासियत यह है कि ये बनारस से दिल्ली जाने वाली शायद पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी तो आज हालांकि बहुत सी ट्रेन हो चुकी हैं बनारस से दिल्ली के बीच में और शायद उसमें सबसे उज्जवल नाम तो वंदे भारत का है मगर काशी विश्वनाथ आज भी बड़ी सम्मानीय ट्रेन है और ये बनारस से लखनऊ जाने के लिए तो बहुत ही कन्वीनियंट ट्रेन हुआ करती थी तब भी और आज भी है ये ट्रेन लगभग एक या डेढ़ बजे बनारस से चलती है और रात में आठ बजे ये लखनऊ पहुँचती है तो बनारस से लखनऊ की यात्रा करने वाले वे लोग जिनको कि अपने दिन के समय के खर्च हो जाने का कुछ बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है वे इस ट्रेन में अक्सर यात्रा करते हैं और साहब हम तो उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास समय तो हुआ ही करता था हर स्टेज पर तो साहब हम भी ये बात आज से लगभग चार पांच साल पहले की है तो साहब हम भी उसी ट्रेन में बैठे और उस ट्रेन में यात्रा करने का एक नियम यह था कि भैया लखनऊ कोच में जाकर बैठिए लखनऊ कोच वो ट्रे वो डब्बा होता था जो लखनऊ से रिजर्वेशन होता था जिसमें तो यानी बनारस से लखनऊ तक वो थ्री टायर का डब्बा ऑर्डिनरी डब्बे की तरह जाता था तो साहब उसमें जो पहले घुस गया उसको सीट मिल जाती थी तो साहब हम भी उन्हीं लोगों में से थे हमें ख्याल है कि हम उस डब्बे में बैठ करके और बहुत बार यात्रा कर चुके थे तो उस दिन भी गए और चूंकि दिन का सफर है तो सोने की तो बात नहीं होती है हम सब बैठ गए और हम लोग चल दिए गाड़ी चली गाड़ी चलने के थोड़े समय के बाद पैंतीस चालीस मिनट के बाद एक स्टेशन आता है भदोही भदोही स्टेशन पर एक सज्जन और उनकी पत्नी ये अधेड़ा अधेड़ावस्था से ऊपर परंतु वृद्धावस्था से नीचे की आयु के व्यक्ति थे और जैसे कि कि शायद मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि कुछ लोगों का चेहरा ही ऐसा होता है कि उनको देखते ही लगता है कि यह पसंद करने लायक व्यक्ति नहीं है तो साहब वो भी ईश्वर की कृपा से एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिनको देखने से लग रहा था कि ये ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनसे कि सदव्यवहार की, की उम्मीद की जाए या उनके साथ सदव्यवहार किया जाए मैं तो ये भी कह सकता हूं अच्छी बात नहीं है हालांकि कहने के लिए मगर ठीक है कोई बात नहीं अब आप पूछेंगे साहब कि ऐसा क्यों लग रहा था तो हां भैया ऐसा इसलिए लग रहा था कि वो ट्रेन में चढ़ते समय ही जितने दुर्वचन बोल सकते थे किसी व्यक्ति से उतने दुर्वचन उन्होंने अपने साथ आए व्यक्तियों से बोले अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार किया और जो कुली उनका सामान रख रहा था उससे भी उन्होंने कोई बहुत भली भांति बात नहीं की तो साहब वो, वो भी आकर बैठ गए और इतफाक की बात यह कि जहां पर मैं बैठा था मेरे सामने ही अब देखिए हम लोग वो लंबी वाली बर्थ थी थ्री टायर की उस पर बैठे थे और उसमें वो सज्जन भी बैठे हुए थे हमारे सामने वाली बर्थ पर मैं और मेरी पत्नी और दो और व्यक्ति इस साइड में बैठे थे और वो सज्जन उनकी पत्नी और शायद एक या दो व्यक्ति और बैठे थे उन्होंने साहब अपना सामान जो शायद मैं ये समझता हूं कि उनका बहुत प्रिय सामान रहा होगा उन्होंने उसको सीट पर रखने का प्रयास किया और सीट पर सामान रख के वो थोड़ा सा कोने में होकर बैठ गए तो मैंने एक आम व्यक्ति की भांति जो हिंदुस्तान में सलाह देने की परंपरा है हमने उस परंपरा का पालन करते हुए उनसे कहा कि साहब ये जो आपका बैग है ये अगर आप नीचे रखते हैं तो आपको बैठने की अच्छी जगह मिल जाएगी बस भैया मेरा इतना कहना था कि साहब उन्होंने बरसाने शुरू कर दिए शाब्दिक रूप से और वो आस्त्र ये थे कि आप मुझे सलाह देने वाले कौन होते सब ये तो जाहिर है बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे क्योंकि मैं उनको सलाह देने वाला तो कोई नहीं था बोले मैंने आपसे सलाह मांगी क्या मैं थोड़ा अपना सा मुंह लेकर रह गया मगर बिना बात के डांट खाना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था और मुझे यह भी लगा कि यार ये आदमी तो बेवजह चढ़ा जा रहा है मैंने कहा कि भाई सलाह नहीं दे रहा था आपको बता रहा था मुझे लगा कि आप शायद अपने नीचे जगह नहीं देख पा रहे हैं आपकी सीट के नीचे जगह खाली है मैं इसलिए आपको बता रहा था खैर साहब उनको समझ नहीं आई बात उनकी पत्नी ने उनसे कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी पत्नी को झड़क दिया गाड़ी चल पड़ी थी धीरे धीरे लोग अब गर्मी के दिन थे तो पसीने में नहाए हुए लोग पसीने की बदबू और वो भाई साहब अपना बैग सीट पर रखे हुए थे तो उनकी पत्नी को भी इनकन्वीनियंस थी और जो दो लोग और बैठे थे सीट पर वो उनको भी शायद थोड़ी इनकन्वीनियंस थी और वो साहब तो ऑब्वियसली बिल्कुल सीट के किनारे लटके हुए से बैठे थे साहब दोपहर का टाइम गाड़ी चल रही है मंथर गति से तो झपकी आ जाना बड़ा स्वाभाविक है इतफाक की बात यह है कि उन भाई साहब को भी झपकी आ गई शायद और जो झपकी आई चूंकि वो सीट के एकदम किनारे बैठे थे वो खिसक गए नीचे और खिसे तो खिसके तो गिर गए बस अब उनका वो जो गिरना था ना उस पे मैं भी एक्चुअली झपकी ले रहा था मुझे पता नहीं था मैं गिरने की जब आवाज हुई उससे आंख खुली तो अब साहब हंसी हंसी आ गई मतलब हंसे नहीं मगर मुस्कुराहट तो आ ही गई कि देखिए मुस्कुराहट का सेंस यह था कि भाई देखिए कैसे आपको समझाया था मगर आप माने नहीं और देखिए गिर गए नीचे उनकी पत्नी और उस सीट पर जो दो लोग बैठे थे क्या हुआ कि वो हंसे तो नहीं मगर चूंकि वो गिरे तो वो बैग खिसक गया और उन तीनों को थोड़ी जगह मिल गई ये सब क्षणांश में हो रहा है पल भर के अंदर इतना सब हो गया कि वो तीनों फैल गए जब वो साहब उठे तब तक ये तीनों लोग फैल चुके थे बैग किनारे की तरफ आ चुका था और वो साहब जो थे वो खड़े होकर के कमर पे हाथ रख के आगने नेत्रों से अपनी पत्नी और उन दोनों व्यक्तियों को देख रहे थे उनकी पत्नी ने कहीं गलती से कह दिया कि आपसे तो पहले ही कहा था बस भैया वो फट पड़े और साहब उन्होंने जितनी कहनी न कहनी थी सब कुछ कहा वो सब कह सुन करके वो सारा क्रोध जो था ना वो पत्नी के ऊपर तो जो आया उसका निशाना मेरी ओर था मैं ये निशाना मेरी ओर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जब बात कर रहे थे तो वो देख मेरी ओर रहे थे अब मैं ये तो निश्चित है कि मैं ये कह सकता हूं कि वो भाई साहब ढेड़े नहीं थे तो वो वास्तव में मेरी ओर ही देख रहे थे तो मैंने देखा उनको मैं भी उनकी तरफ निस्पृह भाव से देखता रहा मैं कुछ बोला नहीं अपने क्रोध के कारण वो आग बबूला होते गए और अल्टीमेटली उन्होंने उस बैग को नीचे रखा और उस जगह पर बैठ गए मगर उन्होंने सबसे पीठ फेर ली और दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठे उसकी वजह से आने जाने वालों को दिक्कत हो रही थी यानी इनकन्वीनियंस हो रही थी अब आप पिक, अगर पिक्चर अपने मन में ड्रॉ करें तो आप पाएंगे कि वो अगर जो पैर दूसरी तरफ करके बैठ जाएंगे तो जो रास्ता है उस, वो रुक जाएगा वही हुआ साहब वो रास्ता रुक गया इस समय तक तकरीबन साढ़े चार, चार पाँच बज रहा था और गाड़ी प्रतापगढ़ नाम के स्टेशन पर आके रुकी बनारस से लखनऊ के बीच में प्रतापगढ़ स्टेशन ऐसा है कि जो लगभग पांच बजे आता है और वहां पर चाय आलू बोंडा यानी कि आलू के पकोड़े, समोसे ये सब बहुत चलता है उस टाइम पर ये शाम का टाइम शायद चाय नाश्ते का टाइम भी है तो साहब एज यूज़ुअल हसपे मामूल एज पर प्रैक्टिस हमने भी साहब चार समोसे खरीदे देखिए उस जमाने में हम खा लेते समोसे आप आजकल तो शायद चार समोसे खरीदें तो मतलब दो अपने दो पत्नी के हो तो ना तो पत्नी दो खा पाएगी ना हम ही दो खा पाएंगे उस जमाने में पत्नी भी दो खा लेती थी हम भी दो खा लेते या पत्नी शायद दो ना भी खा पाती हम तो खा ही लेते थे और तीसरे समोसे के तो बारे में भी हम अक्सर सोचते थे कि खा सकते हैं खैर तो साहब हमने भी चार समोसे ले लिए चाय भी ले ली और उनकी पत्नी को हम लोगों ने समोसा हमारी पत्नी ने ऑफर कर दिया उन्होंने बेचारी ने थोड़ी नानुकुर की और उसके बाद ले लिया हम लोगों ने चाय ली और हम लोगों ने उनसे पूछा साहब आप चाय लेंगी बोले नहीं चाय नहीं हम अभी देखते हैं पूछते हैं साहब से पूछते हैं वगैरह जो कुछ भी उन्होंने कहा साहब से पूछा साहब तो भाई साहब कटखाने कुत्ते हो रहे थे उन्होंने उस कटखाने कुत्ते तरह कहा कि तुम भीख का सामान ले सकती हो मैं नहीं ले सकता तो हुआ भाई भीख उनकी पत्नी ने फिर कुछ अपना मिनमिनाते हुए कहा होगा मगर और साहब वो साहब जो थे वो अपना मुंह फेरे बैठे रहे हम लोगों ने कहा भाभी जी चाय उन्होंने कहा नहीं नहीं, नहीं चाय छोड़ दीजिए कोई बात नहीं वो समोसा भी बेचारी उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये समोसा उगले कि निगले वो सांप छर की गति जो बोलते हैं ना वो हो गई उनकी खैर साहब उन्होंने समोसा तो खा लिया होगा हम यही कह सकते हैं कि समोसा तो उन्होंने खा लिया मगर चाय नहीं ली अब देखिए यहाँ पर ये सारी इतनी लंबी चौड़ी घटना बताने का सिर्फ उद्देश्य मेरा इतना था कि कभी कभी यात्रा में आपको ऐसे लोग भी मिल जाते देखिए यात्रा में अच्छे लोग मिल जाते हैं यह बहुत कॉमन फीचर है फ्रॉड मिल जाते हैं यह भी कॉमन फीचर है बहुत कॉमन तो नहीं मगर हां कॉमन फीचर है मगर ऐसे लोग मिल जाएं यह थोड़ा अनकॉमन फीचर है साहब यह चूंकि मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं अब इसी के बाद आपको एक ऐसी घटना और बताना चाहता हूं जहां पर कि इसका विपरीत हुआ मैं शायद मुझे लगता है कि मैं शायद ये बात पहले कह चुका हूँ मगर कोई बात नहीं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन चूँकि मुझे इसका विपरीत आपको बताना है वो बताना चाहता हूँ साहब मैं कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था बनारस से ट्रेन में बैठा और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली कोई ट्रेन थी उसमें मुझे नागपुर या कहाँ जा के और एक ट्रेन बदल के किसी स्टेशन पर जाना था खैर मतलब एक रात की यात्रा बीच में थी उस रात की यात्रा करने के बाद दिन हुआ और सुबह के टाइम हम लोगों ने अपना जो भी खाने का डब्बा लाए थे वो खोला नाश्ते का टाइम होगा शायद तो घर से हम लोग को तो आलू पूड़ी ही मिलता था ये बहुत उस जमाने की बात है जब नौकरी ढूंढने के लिए जाया करते थे तो साहब आलू पूड़ी निकाला और इतने में हमारे उसी डब्बे में ही मतलब जो बाकी के चार पाँच बर्थ्स थी उस पर चार पांच लड़के और एक महिला या शायद दो महिलाएं तीन लड़के ऐसे कुछ थे तो उन लोगों ने भी अपना डब्बा खोला और साहब उसमें बाकायदा कबाब और चिकन और बढ़िया बिरयानी टाइप की ऐसी कुछ था तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप भी लेंगे हमने कहा देखिए भैया तो हम हमेशा से ही थे क्योंकि हमारे चेहरे पर ही बुज़ुर्गी उम्र और सीरियसनेस ऐसा दिखाई पड़ता शायद हम बचपन से ही सभी लोग हमको भैया ही कहा करते थे उन्होंने कहा भैया आप लेंगे हमने कहा कि नहीं नहीं हमारे पास तो है साहब बोले अरे आप हमसे ले लीजिए हम आपसे ले लेते हमने कहा यार हमारी तो ये पाँच छः पूड़ी इसमें क्या आपको बोले अरे भाई तो आप पूड़ी मत दीजिए सब्जी दे दीजिए हमसे आप ले लीजिए ये सब्जी आप चिकन विकन खाते हैं ना हमने कहा खाते तो हैं उन्होंने साहब हमें कुछ कबाब कुछ चिकन दे दिया हमारी आलू की सब्जी ले ली एक पूड़ी ले ली हमें चावल कुछ दे दिया ये और साहब विश्वास करिए कि वो हमने खा लिए खा ठीक है बात फिर अपना आगे की यात्रा जो भी रही चली यात्रा समाप्त हो गई यहां पर केवल भैया और बातचीत में यह संबंध बन गए कि हम कम से कम मुझे लगता है कि अगले पांच सात वर्षों तक क्योंकि वो लोग बनारस के ही रहने वाले थे और कहीं किसी शादी में जा रहे थे पांच सात सालों तक हम उन लोगों से उनकी दुकान थी नई सड़क पर वहां पे मिलते रहे और मतलब अच्छे रब्त जब्त हो गया तो यात्रा में ऐसे रक्त जब्त भी होते हैं आपको एक और यात्रा की बात बताएं एक यात्रा में हम बनारस से ट्रेन में हैदराबाद आ रहे थे और साहब हैदराबाद आने के लिए एक बनारस से ट्रेन चलती थी शाम को चार पांच बजे के करीब और वो ट्रेन अगली सुबह नागपुर पहुंचती थी और शायद दिन में किसी टाइम पर या रात में कभी बना यहां हैदराबाद पहुंचती थी इस तरह का कुछ था खैर साहब तो हम और हमारी पत्नी हम लोग एसी टू टायर के डब्बे में बैठे हमारी दो लोअर बर्थ थी आमने सामने की उसी समय उस डब्बे में एक महिला आई मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत कोई युवा महिला होंगी परंतु हां हम लोग से तो डेफिनेटली कम उम्र की थी और उनके साथ में एक व्यक्ति था उन्होंने उस व्यक्ति को बाकायदा जैसे पूरे निर्देश लिखवाए जाते हैं वो लिखवाए कि आप ये लिखिए आप ये करेंगे आप ये करेंगे आपको यहां जाना है आपको वहां जाना है ये सब ठीक है चलिए साहब निर्देश हो गए उसके बाद वो उतर गया व्यक्ति और ये महिला जो थी ये रह गई ट्रेन चल दी वो ट्रेन सुपर फास्ट थी तो बनारस से चलने के बाद उसको इलाहाबाद ही रुकना था तो चार पाँच बजे ट्रेन चली थी उसके बाद थोड़ा चाय कॉफ़ी वाला आया जब चाय कॉफ़ी आया तो अब चूंकि हम लोग तीन ही लोग थे वहाँ बैठे हुए तो अभी तक कुछ बातचीत नहीं हुई थी चाय कॉफ़ी वाला जब आया तो हम लोगों ने दो चाय लिया और उनसे पूछा आप भी लेंगी क्या तो उन्होंने देखा हम लोग की तरफ उस समय तक वो कुछ अपना काम कर रही थी कुछ लिख पढ़ रही थी उन्होंने देखा उन्होंने कहा हाँ साहब ले लें ले ली चाय चाय का पैसा वैसा दे दिया वो बोली नहीं मैं देती हूँ मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं दस रुपए की चाय थी क्या होती साहब यात्रा चलने लगी उसके बाद उनसे बातचीत होने लगी और बातचीत के दौरान पता चला कि वो इंजीनियर हैं और उनके पति किसी बैंक में अधिकारी हैं और चूंकि वो किसी काम से जा रही थी लखनऊ अपने सरकारी काम से तो यहाँ के लिए घर के लिए निर्देश देकर जा रही थी कि उनके पति को क्या क्या करना है अच्छा अब अच्छा हम लोगों ने कहा यार बड़ा मतलब अच्छी तेज महिला है बातचीत करने लगे उनकी प्रशंसा किया कि आप बड़े अच्छे आपने डायरेक्शंस दिए और बहुत आपने उनको बोलिए नहीं मैंने लिखवा दिया कि मतलब कोई कंफ्यूजन ना रह जाए हमने कहा सब बिल्कुल सही लग रहा था हम लोग को कि कंफ्यूजन ना रह जाए वो सब हो गया बातचीत होने लगी उसके बाद साहब हम लोगों ने अपना भाई खाने का डब्बा वो पूड़ी सब्जी खोली और साहब थोड़ा उनको भी ऑफर करने का प्रयास किया उन्होंने कहा नहीं मैं तो अभी खाना ले लूँगी हम लोगों ने खाना ले क्यों लेंगी भाई हमारे पास तो ज़्यादा खाना है अगर आप पूड़ी सब्जी खाती हों तो खाइए बस आप वो पूरी सब्जी खाने के दौरान पूरे जीवन यात्रा पूरी हो गई पूरे जीवन का वृत्तांत उन्होंने भी हमको सुना दिया और हमारी पत्नी ने भी सुना दिया कि कैसे हम लोग मिले थे और क्या हुआ था और क्या शादी ब्याह और फलाना ये सब पूरी कहानी हो गई उन्होंने कहा साहब मैं तो मतलब मेरे मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ और मेरे को एक ऑपरेशन हुआ है और मैं जो है ऊपर सीट पर जाना जो है मेरे लिए थोड़ा कठिन है ये हुआ कि ठीक है भाई आप मैं ऊपर चला जाऊंगा मेरी पत्नी और वो दोनों नीचे के बर्थ पर सो जाएंगी और वो इतनी बहादुर महिला थी कि वो उस सीरियस के बाद कोई बहन है जिनका की एक रेस्टोरेंट है जो होटल के पास है वगैरह वगैरह वगैरह कहानियां सुना थी उन्होंने जब गाड़ी नागपुर पहुंची दिन में बारह एक बजे जब भी पहुंची हो साहब वो उतरी उनको लेने के लिए जो उनके रिश्तेदार आए थे वो आए और साहब दो थाली खाना हमारे और हमारी पत्नी के लिए आया हमने कहा भाई हमने तो खाना नहीं ऑर्डर किया उन्होंने कहा नहीं आपने नहीं ऑर्डर किया मैंने ऑर्डर किया बोले कि ये खाना हमारे रेस्टोरेंट का है मतलब जो उनके रिश्तेदार जिनका रेस्टोरेंट था बोली कि ये वहां से खाना आया आप लोग खाइए और आप, बताइए कि कैसा है आपको खाना अच्छा लगा कि नहीं आप मुझे फोन करिएगा वगैरह वगैरह ये सब बातें और साहब वो वो जो संबंध बना महिला वापस ट्रांसफर होके शायद वो और उनके पति दोनों लखनऊ आ गए वो इंजीनियर हैं वो कहा उन्होंने सड़क बनवाई और कौन से कोई पार्क बनवाया था उसमें कोई घपला हो गया कुछ नेतृत्व में परिवर्तन वगैरह वगैरह ये सब कहानियां उनसे हम लोग को पता चलती रहती है और आज की तारीख में भी मेरी पत्नी के साथ उनके टेलीफोनिक संबंध बने हुए साहब यात्रा में अजीबोगरीब अनुभव होना मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह का चुनौतियों का सामना करना है यात्रा आपको बहुत तरह की चुनौतियां देती है देखिए कभी तो जैसे जब हम अंतर देश के अंदर जब यात्रा कर रहे होते लंबी लंबी तो लैंग्वेज की चुनौती बहुत बढ़िया चुनौती होती है नए क्लाइमेट की चुनौती और जब हम विदेश जा रहे होते हैं तो उस समय टाइम जोन्स की चुनौती ये सब ऐसी चुनौतियां होती हैं जिस जो कि यात्रा को यादगार बना देती है मैं आपको मैंने तीन ही यात्राएं की बात किया मगर ऐसी तो अनेक यात्राएं आपने भी की होंगी हमने भी की है मुझे लगता है साहब यात्रा का मजा जो आता है ना वो उसका एक कारण है चुनौती क्योंकि चुनौतियों का सामना करना मानव स्वभाव है हम शायद हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो शायद स्टोन एज से हम जब से मनुष्य बने तब से हम चुनौतियों का सामना न सिर्फ सर्वाइवल के लिए करते रहे हैं बल्कि कभी कभी तो हम चुनौतियां शौक के लिए भी सामना करते हैं तो मुझे लगता है साहब यात्रा की जो चुनौतियां हैं ना वो भी जीवन के रंगों में से एक रंग भर देती है तो आज की बात यही समाप्त करता हूं आपसे अनुमति ले रहा हूं आज थोड़ा सा कम बोल रहा हूं क्योंकि गले में कुछ दर्द है शायद यात्रा की वजह से तो चलते हैं साहब आपने समय दिया इतनी बात सुनने के लिए इसके लिए आपका आभारी हूं धन्यवाद देता हूं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार सुस हो जहा वो मोर खुशी में फर्क ना मे सो सु जहा ना मे सू हो जहा ना मे सू सु हो जहा मैं दिन कुछ मुकाम पिलाता चला गया मैं दिल दिन कुछ मुकाम पिलाता चला गया मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया